प्रश्न सोहनबाई के एक पत्र में आपने लिखा था वह याद आया जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप क्या आप संगीत काव्य और सौंदर्य पर कुछ कहना चाहेंगे अंततः सब कुछ परमात्मा में हो जाए इसके लिए ये तीन बातें साधना है ना तरु साधना एक है सेज दो अपने आप चले आते सेज दो परिणाम है बीज तो एक ही बोना फिर उस बीच में बहुत पत्ते लगते बहुत शाखाएं प्रशाखाए फल और फूल बीच एक ही बोना एक ही साधना है एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए तीन को साधने में पड़ो उलझ जाओ क्योंकि वे तीन भिन्न भिन्न नहीं है वे एक दूसरे से संबंधित हैं एक की ही श्रृंखला है संगीत साधना है संगीत की साधना से अपने आप काव्य का आविर्भाव होता है काव्य है संगीत की अभिव्यक्ति काव्य है संगीत की देह और जैसे ही संगीत का जन्म होता है वैसे ही सौंदर्य का बोध पैदा होता है संगीत की संवेदनशीलता में ही जो अनुभव होता है अस्तित्व का उस अनुभव का नाम सौंदर्य है काव्य है देह संगीत की सौंदर्य है आत्मा संगीत की तुम साधो एक संगीत फिर ये दोनों देह और आत्मा अपने आप प्रकट होने शुरू होते हैं। और संगीत का अर्थ समझ लेना संगीत से मेरा अर्थ स्थूल संगीत से नहीं क्योंकि स्थूल संगीत को साधने वाले तो बहुत लोग हैं न तो वहां काव्य है न वहां सौंदर्य न कोई परमात्मा की प्रतीति हुई होंगे वे वीणा बजाने में कुशल लेकिन अंतर की वीणा नहीं बची जगा लिए होंगे उन्होंने स्वर तारों को छेड़कर लेकिन प्राणों के तार भी नहीं छेड़े हो गए होंगे कुशल ध्वनि को जन्माने में लेकिन वह कुशलता बाहर की कुशलता है संगीत से मेरा प्रयोजन अंतः संगीत से हृदय की वीणा पर जो बचता है प्राणों की गुहा में जो गूंजता है तुम्हारे अंतरतम में जो जागता है उस संगीत को ही संतों ने अनाहत नाद कहा है वीणा छेड़कर एक संगीत पैदा होता है वह नाहत वह अनाहत नाद नहीं वह आहत नाद है क्योंकि छेड़ना पड़ता चोट करनी पड़ती टंकार से पैदा होता है इसलिए आहत वीणा के तार पर चोट करनी पड़ती है दो की टक्कर होती है तुम्हारी उंगली टकराती है वीणा के तार से इन दो के द्वंद के बीच में एक संगीत होता है उसका नाम है आहतनाथ वह पैदा होगा और मरेगा वह समय के भीतर घटने वाली घटना है अभी है अभी नहीं हो जाएगा उसका शुरू है और अंत है लेकिन संतों ने समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसका ना कुछ प्रारंभ है और ना कोई अंत है समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसको जेन फकीर कहते हैं एक हाथ की बजाई गई ताली एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती। ताली बजने के लिए दो हाथ चाहिए बाहर तो दो चाहिए ही तभी ताली बजेगी मगर भीतर एक अपूर्व घटना घटती वहां तो दो है ही नहीं फिर भी नाथ पैदा होता है उसी को इस देश में हमने ओंकार कहा है उसी का प्रतीक है प्रतीक है ओम यह ओम महत्वपूर्ण प्रतीक है ओम शब्द का कुछ अर्थ नहीं यह सिर्फ प्रतीक है प्रतीक है उस अंतरध्वनि का जो बज ही रही है जो तुम्हें बजानी नहीं तुम भीतर जाओ और सुनो तुम थोड़ा ठहरो तुम थोड़े शांत हो जाओ तुम्हारे मस्तिष्क में चलता कोलाहल थोड़ा रुके और अचानक चकित होकर पाया जाता है कि यह स्वर तो सदा से गूंज रहा था सिर्फ मैं इतना व्यस्त था बाहर कि भीतर का न सुन पाया यह स्वर बारीक है सूक्ष्म यह स्वर ही तुम्हारी आत्मा है यह संगीत ही तुम हो जो बज रहा है यह अनाहत है नीणा है वहां न वीणा वादक है न वहां ज्ञाता है न गये न वहां दृष्टा है न दृश्य वहां सब द्वैत खो जाता है वहां एक ही बचता है उसे एक भी कैसे कहें जहां दो ना हो वहां एक का बहुत अर्थ नहीं होता इसलिए ज्ञानियों ने उसे एक भी नहीं कहा, कहा अद्वैत इतना ही कहा कि दो नहीं है वहां बस एक कहेंगे तो शायद तुम्हारे मन में सवाल उठना शुरू हो जाए कि जहां एक है वहां दो भी होगा तीन भी होगा एक तो संख्या का हिस्सा है एक में कोई अर्थ नहीं होता जहां दो ना हो वहां एक में क्या अर्थ होगा वहां एक में कोई अर्थ ना रह जाएगा एक अर्थहीन हो जाएगा इसलिए ज्ञानियों ने एक ना कहा कहा अद्वैत इतना ही कहा कि वहां दो नहीं निषेध से कहा क्योंकि विदेश से कहेंगे तो कहीं तुम भाषा की उलझन में ना पड़ जाओ इसको ही मैं संगीत कह रहा हूं इस संगीत को सुनते ही तुम्हारा जीवन काव्यमय हो जाता फिर काव्य से अर्थ नहीं है कि तुम कविता लिखो तो काव्य उठो बैठो तो भी काव्य है बुद्ध उठते हैं तो काव्य है बैठते हैं तो काव्य है उनके उठने बैठने में एक प्रसाद है एक लालित्य एक है एक अपूर्व उपस्थिति है पारलौकिक दैविक जो इस पृथ्वी की नहीं मालूम होती जैसे मिट्टी में अमृत उतर आया है बुद्ध के उठने बैठने में छंद तुमने ख्याल भी किया होगा जब भीतर एक छंदबद्धता होती है तो तुम्हारे बाहर भी छंदबद्धता होती है जब भीतर तनाव और चिंता होती है तब तुम्हारे बाहर भी बेढंगापन होता है। चिंतित आदमी चलता है तो उसके चलने में लय नहीं होता स्वर नहीं होता विसंगति होती उसके चलने में एक उबड़ खाबड़पन होता है उसके चलने में एक रस मैता नहीं होती उसका चलना ऐसा ही होता है जैसे कच्चे रास्ते पर ऊंचे नीचे रास्ते पर उसका चलना ऐसे ही होता है जैसे कोई सिखड़ वीणा बजा रहा हो स्वरों के बीच तारतम्य नहीं होता स्वरों के बीच संबंध नहीं होता संगति नहीं होती और अगर तुम ठीक से परखो तो तुम चलते हुए आदमी को देख के कह सकते हो कि भीतर आदमी शांत है या अशांत सिंगमन फ्राइड के संबंध में कहा जाता है हजारों लोगों का मनोविश्लेषण करने के बाद वो ऐसी अवस्था में आ गया कि मरीज दरवाजे से भीतर प्रवेश करता था और वह जान लेता है कि उसकी अड़चन क्या है क्योंकि तुम्हारे भीतर की चिंता तुम्हारी देह पर लिखी होती तुम्हारी आंखों से झलकती होती तुम्हारे चेहरे पर छाप होती है उसकी तुम्हारा शरीर बोलता है तुम्हारा शरीर मौन नहीं है मुखर जब भीतर शांति होती तो चेहरे पर भी शांति होती जब भीतर शांति होती तो आंखों में भी एक गहराई होती जब भीतर आनंद भरा होता है तुम्हारे चलने में एक उत्साह होता है एक उमंग होती जैसे फूल खिले जैसे दिया चले जैसे तुम्हारे जीवन में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है जब तुम्हारे भीतर उत्सव होता है तो तुम्हें बाहर भी उत्सव दिखाई पड़ता है जब तुम भीतर रंगरेली कर रहे होते हो तो सारा अस्तित्व तो रंगों से भर जाता है अस्तित्व तो रंगों से भरा ही है लेकिन चूंकि भीतर रंगरेली नहीं हो रही भीतर की होली नहीं खेली जा रही इसलिए बाहर के रंग तुम्हें तो दिखाई नहीं, नहीं पड़ रहे तुम बाहर वही देख पाओगे जो तुम भीतर हो बुद्ध देखते हैं तो काव्य है बैठते हैं तो काव्य हैं, उठते हैं तो काव्य है। सोते हैं तो काव्य है आनंद बुद्ध के पास 40 वर्षों तक रहा उसी कमरे में सोया जिसमें बुद्ध सोते थे एक दिन उसने बुद्ध से पूछा आप मुझे चकित करते आप सोते भी ऐसे हैं जैसे सजग हो आपके सोने में भी आपके 24 घंटे का लय छंद टूटता नहीं आप सोते भी हैं तो ऐसे जैसे संभले हो जैसे भीतर एक सावधानी हो नींद में भी आपको मैंने हाथ पैर पटकते नहीं देखा क्या होगा कारण जिसके भीतर चित्त में चिंताएं नहीं रही नींद में भी हाथ पैर क्यों पटकेगा नींद में भी तुम हाथ पैर इसलिए पटकते हो कि दिन भर हाथ पैर पटक रहे हो आपाधापी वही नींद में भी गूंजती चली जाती तुम्हारी नींद भी तुम्हारी नींद है ना तुम अगर बेचैन हो तुम्हारी नींद भी बेचैन होगी तुम अगर उद्विग्न हो तुम्हारी नींद भी उद्विग्न होगी तुम परेशान हो तुम्हारी नींद में भी परेशानी की छाया होगी तुम सपने भी दुखद देखोगे कोई पटकरा है पार्स छाती पर पत्थर रखा है और हो सकता है तुम्हारा हाथ ही रखा हो अपनी छाती पर मगर तुम्हें लगेगा पत्थर रखा क्योंकि पत्थर तुम्हारी छाती पर रखा है तुम नहीं रख लिया है कि भूत प्रेत तुम्हारी छाती पर कूद रहे हैं ये दुख स्वप्न जो तुम देखते हो ये दुख स्वप्न आकस्मिक नहीं ये तुम्हारे दिन भर की कमाई ये तुम्हारी पूंजी है यही तुम्हारी जिंदगी है ऐसे तुम जीते हो उसकी ही छाया गूंजती रह जाती दिन भर जो किया है उसके अनुगूंज रात भर सुनी जाती आनंद पूछने लगा बुद्ध से क्या है राज इसका बुद्ध ने कहा जब से चित्त शांत हुआ सपने आते नहीं समाधिस्थ व्यक्ति को सपने नहीं आते सपने विचार से ग्रस्त मन को आते और तुम भी जानते हो क्योंकि जब तुम्हारा मन बहुत विचारग्रस्त होता है तो तुम्हारी नींद बहुत सपनों से भर जाती अगर अत्यधिक विचारग्रस्त हो जाए तो तुम नींद समाप्ति हो जाती तुम सो ही नहीं पाते तुम तो करवटें ही लेते रहते हो जब तुम्हारी जिंदगी में रस बहता है समझो तुम्हारे जीवन में किसी से प्रेम हो गया तो तुम्हारे सपने तत्ण रूप बदल लेते उनमें एक माधुरी आ जाता है एक मिठास आ जाती कोई बांसुरी बजने लगती ये तो तुम्हारा भी अनुभव है जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता तुम्हारा सपना भी ठीक चलता होता जब जीवन में सब अस्तव्यस्त होता है तुम्हारी रात भी अस्त व्यस्त हो जाती इससे तुम थोड़ा अनुमान लगा सकते हो बुद्धों की निद्रा का उस निद्रा में तुम्हारा उपद्रव नहीं उस निद्रा में एक गहराई समाधि की ही गहराई उस सुसुप्ति में और समाधि में जरा भी भेद नहीं तो बुद्ध की तो निद्रा भी जागृत है तुम्हारा जागरण भी नींद से भरा है तुम नाममात्र को जागे हो बुद्ध नाममात्र को सोए इसको मैं कहता हूं संगीत बद्धता और जब भीतर संगीतबद्धता शुरू हो जाती तो तुम्हारे व्यक्तित्व में काव्य छा जाता है यह भी हो सकता है तुम गीत गाओ बहुत संतों ने गाए अकारण नहीं है यह बात मीरा नाची पद घुंग मीरा नाची रहे चैतन्य मस्त होकर मृदंग बजाकर नाचने लगे आकस्मिक नहीं है यह बात लेकिन जो नहीं भी नाचे महावीर नहीं नाचे लेकिन फिर भी अगर तुम महावीर के पास बैठोगे तो उनके आसपास की हवा का कण कण नाचता हुआ पाओगे बुद्ध नहीं नाचे लेकिन नृत्य तो वहां है वहां नहीं तो फिर कहा वहां नहीं तो फिर कहीं भी नहीं इसको मैंने काव्य कहा अभिव्यक्ति फिर कैसे होगी अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से होगी कोई गीत लिखेगा कोई इकतारा ले लेगा कोई मूर्ति गढ़ेगा कोई चित्र बनाएगा कोई जुलाहा होगा कबीर जैसा तो कपड़े ही बुनेगा लेकिन ये अब कपड़ा नहीं बुन रहा है काव्य बुन रहा है इसके कपड़े के बुनने में भी अब काव्य है इसलिए तो कहते हैं झिनी झिन्नी बीनी रे चदरिया रामरस बीनी जब कबीर चादर बुनते थे तो ऐसे मस्त हो जाते थे जैसे नीर मस्त होती है नाचते क्षण में जरा भी भेद नहीं वही मस्ती क्योंकि राम खरीदने आएंगे इस चादर को यह चादर राम के लिए ही बुनी जा रही क्योंकि कबीर के लिए अब राम के अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं अब राम ही राम कबीर जब बेचते थे काशी में जाके अपनी चादरों को तो जो भी ग्राहक था उसी से कहते कि राम ले जाओ तुम्हारे लिए ही बुनी राम ही शब्द का उपयोग करते और बहुत जतन से बुनी और ऐसी बुनी है कि जिंदगी भर सांस देगी गोरा कुमार मटकियां बनाता था सो बनाता ही रहा पर भेद हो गया जमीन आसमान का भेद हो गया अब भी मट्टी कूदता है अभी चाक पर घड़े बनाता है मगर अब इसमें एक छंद है। इसके हाथ में एक जादू है ये घड़े जादुई हो गए इन घड़ों में आकाश उतरा है ये घड़े साधारण न रहे जैसे पारस ने छू लिया लोहे को और सोना हो जाए ऐसा गोरा कुम्हार ने छू दी जिस मिट्टी वही सोना हो गई मैं जब कहता हूं काव्य तो मेरा अर्थ ऐसा नहीं कि तुम कविता ही रचना है लेकिन तुम्हारी जिंदगी काव्य हो जाएगी तुम्हारा आचरण काव्य हो जाएगा और जिस चीज से भी काव्य में बाधा पड़ेगी वही तुम्हारे आचरण से गिर जाएगी जैसे क्रोध गिर जाएगा क्योंकि क्रोध का काव्य नहीं बन सकता करुणा घनी हो जाएगी क्योंकि करुणा का ही काव्य बन सकता है जैसे काम वासना धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगी क्योंकि काम वासना कितना ही चेष्टा करो काव्य नहीं बन सकती काम की जगह प्रेम का जन्म होगा प्रेम का काव्य बन सकता है और फिर प्रेम में भक्ति की ऊंचाइयां उठेंगी। भक्ति महाकाव्य ऐसा समझो काम वासना गद्य प्रेम पद्ध काम वासना का गणित है क्योंकि काम वासना शोषण है पारस्परिक शोषण एक दूसरे का अपने निमित्त दूसरे का उपयोग कर लेना दूसरे को साधन बना लेना दूसरे का एक यंत्र की भांति उपयोग कर लेना इसलिए काम वासना तो बिकती है बाजार में वैश्या से खरीद ले सकते हो और अब जो देश बहुत विकसित हो गए हैं वहां वैश्याए ही नहीं होती वैश्य भी होते वहां पुरुष वैश्याए भी होती क्योंकि स्त्री भी पीछे क्यों रहे जब पुरुषों ने वैश्याए खोज ली तो स्त्रियां क्यों पीछे रहे उन्होंने भी वैश्य खोज लिए, काम वासना खरीदी जा सकती बेची जा सकती लेकिन प्रेम नहीं खरीदा जा सकता बेचा जा सकता काम वासना गणित का अंग दुकान हो सकती उसकी लेकिन प्रेम की कोई दुकान नहीं हो सकती प्रेम का तो सिर्फ मंदिर ही होता है और भक्ति तो पूर्ण रूप से आकाश की बात है उसका तो मंदिर भी नहीं होता उसमें तो मिट्टी की छाप ही नहीं रह जाती भक्ति तो ऐसे है जैसे फूलों की सुवास काम वासना ऐसे है जैसे बीज प्रेम ऐसे है जैसे फूल भक्ति ऐसे है जैसे सुवास न दिखाई पड़ती न पकड़ में आ सकती उड़ चली पंख लग गए काव्य पैदा होता है तुम्हारे भीतर संगीत के अनुभव से तुम्हारा समस्त आचरण काव्यपूर्ण हो जाता है काव्यपूर्ण आचरण को मैं नैतिक आचरण कहता हूं यह मेरी परिभाषा है। तो मुझसे पूछो कि नीति क्या है तो मैं कहूंगा काव्यपूर्ण आचरण ऐसा आचरण जिसमें कविता हो मेरी नीति की परिभाषा सौंदर्य शास्त्र परक है सौंदर्य कसौटी है नीति में उसको नहीं कहता जो तुमने जबरदस्ती थोप ली नीति में उसको कहता हूं जो तुम्हारे भीतर के संगीत को सुनने से तुम्हारे जीवन में अवतरित होनी शुरू हुई आई लाई नहीं गई आरोपित नहीं है स्वतः स्फूर्त स्फूर्ण हुई बाहर काव्य प्रकट होता है और भीतर एक बोध पैदा शुरू होता है जिस बोध को मैं कहता हूं सौंदर्य सौंदर्य का बोध ही परमात्मा का बोध है जिस दिन तुम्हें सारा जगत सौंदर्य से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है जिस क्षण तुम्हें सब सुंदर हो जाता है उस क्षण तुम जानना कि परमात्मा से पहचान हुई परमात्मा का न कोई रूप है न कोई रंग है ना आकार ना नाम परमात्मा सौंदर्य की सघन प्रतीति है इसलिए तरु सोहन के पत्र में मैंने जो लिखा जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके काव्य को तुम ला नहीं सकते उसका जन्म होता है अपने से होता है बस तुम इतना ही करो कि जीवन संगीतपूर्ण हो और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है उसको भी तुम थोप नहीं सकते आरोपित नहीं कर सकते और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है तीन नहीं साधने तुम एक साध बस एक साधु एक ओंकार सतना बस उस एक स्वर को एक नाथ को सुनो छोड़ो सब विचार जैसा कल कहा ना वाजिद ने कहे वाजिद पुकार एक शून्य सीख रे, एक शून्य को सीख लो शून्य अर्थात चित्त निर्विचार हो जाए भीड़ भाड़ चित्त की शांत हो जाए कोलाहल बंद हो जाए बस कोलाहल बंद होते ही अचानक जो भीतर बजी रहा है सदा से जो तुम्हारे जीवन का जीवन और प्राणों का प्राण है वह संगीत सुनाई पड़ने लगता है उस संगीत की फिर दो अभिव्यक्तियां हैं उसकी आत्मा है सौंदर्य का बोध और उसकी देह है काव्य की अभिव्यक्ति तब तुम्हारा जीवन एक छंद है एक सदजा है दो अपने सोच के पीछे चले आते दूसरा प्रश्न मुझे लगता है बेशक मैं आपसे बहुत दूर हूं फिर भी आपके इतने करीब हूं शायद ही कोई इतने करीब हो न मैंने आपसे सन्यास लिया है ना ही आपके हस्त कमलों का आशीर्वाद फिर भी ऐसी प्रतीति का कारण क्या है? सलाहुद्दीन संन्यास की तैयारी हो रही थोड़े डरे हो मन को अपने समझा मत लेना इतने से यह तो शुरुआत है यह तो बूंदा बूंदाबांद अब जल्दी ही बाढ़ आने को यह तो वसंत का पहला फूल खिला यह तो वसंत के आगमन की खबर भर है अभी तो करोड़ों करोड़ों फूल खिलने को है इतने से रुक मत जाना सलाहउद्दीन तुम्हारे प्रश्न से मुझे ऐसा लगता है कि तुम सोचते हो बस हो गया होना शुरू हुआ है और यह केवल शुरुआत ही है का इस सूत्र को पकड़ो लंबी यात्रा करनी है अभी जो हुआ है शुभ है सुंदर है मेरे पास होने के लिए भौतिक रूप से मेरे पास होना जरूरी नहीं क्योंकि पास होना प्रेम का एक नाता है देह का नहीं पास होने से इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा हृदय अब मेरे हृदय के साथ धड़क रहा है तुम हजार कोष की दूर पर रहो दूरी पर रहो अगर तुम्हारा हृदय मेरे साथ रसलीन है तो तुम पास हो। और शरीर भी तुम्हारा मेरे पास बैठा रहे छूते हुए हम एक दूसरे को बैठे रहे हाथ में हाथ लेके बैठे रहे और फिर भी अगर दिल सांस सांथ न धड़के रोए सांस सांथ न फड़के तो हजारों कोसों की दूरी पास और दूरी की बात देह की बात नहीं काश देह ही लोगों को पास लाती होती तो पति पत्नी है सब पास होते। मगर पति पत्नियों से ज्यादा दूर आदमी ना पाओगे तुम्हारे नाम ने मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का नाम याद दिला दिया सलाहुद्दीन नसरुद्दीन एक नाटक देखने गया था नाटक में जो हीरो था बड़ा अद्भुत और बड़ा प्रेमपूर्ण अभिनय कर रहा था नसुद्दीन ने अपनी पत्नी से कहा कि अद्भुत अभिनय बहुत देखे अभिनय था मगर जैसा प्रेम का अभिनय यह व्यक्ति कर रहा है जितना वास्तविक प्रेम का अभिनय ऐसा मैंने कभी नहीं देखा नसुद्दीन की पत्नी बोली और तुम्हें पता है कि जिसके प्रति वो प्रेम प्रकट कर रहा है वो वास्तविक जीवन में उसकी पत्नी है न सुद्दीन का तब तो हद का अभिनेता है तब तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं अपनी पत्नी के प्रति और ऐसा प्रेम प्रकट कर रहा है यह असंभव घटना है पति पत्नी दूर हो जाते पास रहते रहते पास रहने से ही कोई पास नहीं होता दूर होने से ही कोई दूर नहीं होता पास होना और दूर होना आंतरिक घटनाएं तुम मेरे पास अनुभव कर रहे हो ये सुख है लेकिन अभी और पास आना उतने ही पास आता आना जितना परवाना समा के पास आता जरा भी दूरी नहीं बचनी चाहिए उसी पास आने का ढंग है सन्यास। अब तुम ये मत सोच लेना कि बिना ही संन्यास के जब पास आना हो गया तो हम दूसरों से भिन्न है विशिष्ट है दूसरे संन्यास लेके पास जाते हम तो वैसे ही चले गए ऐसी चालबाजियां मत कर लेना मन बहुत होशियार है मन बहुत चालाक है मन जो करना चाहता है जो करवाना चाहता है उसके लिए तर्क खोज लेता है मन कहेगा कि देखो सलाहउद्दीन ना सन्यास लिया ना आशीर्वाद लिया फिर भी इतने पास आ गए अब क्या जरूरत है सन्यास की और मैं जानता हूं मुसलमान हो तुम, तो, हूं आएगी सन्यास लोगे तो ज्यादा अड़चना आएगी जितनी किसी और को आ सकती है मुश्किल में पढ़ोगे मेरे मुसलमान सन्यासी हैं बड़ी मुश्किल में पढ़े हैं लेकिन हर मुश्किल एक चुनौती बन जाती जितनी मुश्किल उतनी ही विकास की संभावना का द्वार खुल जाता है तुम सन्यासी हो जाओगे होना पड़ेगा ही अब लौटने का मैं नहीं देखता कि कोई उपाय है, या बचने की कोई जगह है, तो अड़चने आएंगी और तुम्हारा मन सारी अर्चनों के जाल खड़े करेगा कितनी मुसीबत होंगी और पास तो तुम भी नहीं इसके आ रहे हो बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम तो भीतर से पास हैं बाहर संन्यास लेने की क्या जरूरत हम तो भीतर से संन्यासी और मैं जानता हूं वो सब चालबाजी की बातें कर रहे हैं चालबाजी की इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि भीतर के संन्यास की तो वो सोचते कोई कसौटी है नहीं भीतर के सन्यास को तो जांच परख का कोई उपाय है नहीं जो भीतर से सन्यासी है वो बाहर से भी क्यों डरेगा जैसे भीतर वैसे ही बाहर एक रस हो जाना चाहिए हां अकेले बाहर से सन्यासी होने का कोई अर्थ नहीं जो बाहर से सन्यासी है उससे मैं कहता हूं भीतर से सन्यासी हो जाओ क्योंकि अकेले बाहर से सन्यासी रहे तो व्यर्थ आवरण बदला तो क्या बदला अंतस बदलना चाहिए लेकिन जो कहता है मैं भीतर से सन्यासी हूं उससे मैं कहता हूं बाहर से भी हो जाओ क्योंकि बाहर और भीतर एक हो जाने चाहिए जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि जब बाहर भीतर हो जाएगा और जब भीतर बाहर हो जाएगा और जब बाहर भीतर दोनों एक हो जाएंगे तभी जानना कि तुम परमात्मा के निकट आने शुरू हुए लेकिन मन चालाक है और मन जहां तक बचे जोखम नहीं लेना चाहता मन जहां तक बन सके वहां तक सुरक्षा के उपाय करता है मुल्ला नसरुद्दीन बहुत कंजूस है एक दिन अपनी पत्नी के साथ चौपाटी पर घूमने गया काफी देर घूमने के बाद अंत में नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी से कहा क्या ख्याल है एक भेल और खाई जाए एक और का क्या मतलब मैंने तो अभी कोई भेल खाई नहीं नसरुद्दीन के हृदय को बड़ी ठेस लगी वह बोला भूल गई शादी के एक साल बाद जब हम यहां घूमने के लिए आए थे तब हमने एक भेल खाई थी उस बात को हुए तो तीस साल हो गए लेकिन कृपण आदमी का मन एक ढंग से काम करता है अपनी सुरक्षा में लगा रहता है मुल्ला मुल्लासुद्दीन के घर एक मेहमान आए मुल्ला उन्हें भोजन कराने बैठा मेहमान भोजन पूरा करने के करीब है उठना उठना चाहते हैं कि नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को आवाज दी कहा अरे भाई डॉक्टर साहब के लिए एक गरम गरम पूरी और लाओ मेहमान ने हाथ हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं नसरुद्दीन मैंने पहले ही चार खा ली है अब बस करें मुला ने करे भाई गिन कौन रहा है? खा तो तुम साध चुके हो एक और ले लो एक में और क्या बिगड़ जाएगा गिन कौन रहा है और बैठा बैठा गिन रहा है मन की गिनतियां हैं तो सलाउद्दीन यह तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे बिना पास आए पास जब बिना पास आए इतने पास हो तो ख्याल रखना पास आके और कितने पास ना आ जाओगे मन की कंजूसी में मत पड़ना मन की गिनती में मत उलझना, मन की सबसे बड़ी कंजूसी यही है कि वो तुम्हें प्रेम से वंचित रखता है यह जान के तुम्हें हैरानी होगी कि कृपणता प्रेम के अभाव से पैदा होती इसलिए कंजूस प्रेम नहीं कर सकता और प्रेमी कंजूस नहीं हो सकता आदमी कंजूस इसलिए हो जाता है कि प्रेम की जोखम नहीं उठा पाया व्यक्तियों से प्रेम नहीं कर पाया तो वस्तुओं से प्रेम करने लगता है वस्तुओं से प्रेम करने में एक सुविधा है खतरा नहीं व्यक्तियों से प्रेम करने में बड़ा खतरा है किसी स्त्री के प्रेम में पड़ोगे खतरे में पड़े किसी पुरुष के प्रेम में पड़ोगे खतरे में पड़े किसी मित्र से मैत्री बांधोगे खतरा शुरू हुआ क्योंकि कल मित्र बीमार होगा तो सहायता भी करनी होगी कल भी मित्र मुसीबत में पड़ेगा तो उसकी चिंता भी लेनी होगी वस्तुओं से प्रेम करने में खतरा नहीं है इसलिए कृपना आदमी वस्तुओं से प्रेम करता है और सबसे सब बड़ा खतरा तो मेरे जैसे आदमी के प्रेम में पड़ना है क्योंकि मेरे साथ प्रेम में पड़ने का अर्थ है कि तुमने अपने ही हाथ अपनी मृत्यु का आयोजन किया यह तो आत्मघात सन्यास यानी आत्मघात इसका अर्थ है कि अब मैं अपने मैं को छोड़ता हूं यह तो बड़े से बड़ी जोखम बदनामी होगी समाज में अड़चने आएंगी महंगा यह सौदा है लेकिन ध्यान रखना कुछ चीजें हैं जो सस्ते में नहीं मिलती और सस्ते में मिल जाएं तो किसी काम की नहीं होती मुल्ला नसरुद्दीन कंजूस थे यानी एकदम मक्खी चूस थे एक दिन बाजार में आकर फलों के दुकानदार के पास जाकर बोले यह लो पांच पैसे का सिक्का लो और जल्दी से एक बढ़िया सा केला दो दुकानदार चकराया पांच पैसे का सिक्का उठाया भरोसा ना आया और मुल्ला को देखकर मुस्कुराया लीजिए हुजूर यह केला लीजिए लेकिन मेहरबानी करके यह बता दीजिए कि क्या हुजूर के यहां किसी पार्टी की तैयारी हो रही है जो इतनी जोरदार खरीदारी हो रही एक केला पांच नगद पैसे कि क्या हुजूर के यहां किसी पार्टी की तैयारी हो रही जो इतनी जोरदार खरीदारी हो रही मुल्ला को किसी ने कभी पांच पैसे का केला भी खरीदते नहीं देखा था अहंकार सिर्फ जोड़ना जानता है सिर्फ जोड़ना जानता है अहंकार महाक्रपण है संन्यास निरअहकार होने की प्रक्रिया है सन्यास है वो जो जोड़ने की पुरानी आदत थी उससे छुटकारा सन्यास तो सिर्फ एक प्रतीक है इसके भीतर बड़ी लंबी प्रक्रिया है ये जीवन को रूपांतरण करने की किमिया है और सस्ते जीवन का रूपांतरण नहीं होता पत्नी पीड़ित पति ने तलाक का खर्च पूछा तो वकील ने बताया एक हजार पति का वाय सरकार शादी में तो पंडित जी ने खर्च कराए थे सिर्फ चार वकील ने कहा ठीक कह रहे हो सस्ते काम का परिणाम ही तो सह रहे हो सलाउद्दीन दूर दूर से पास होना सस्ता काम है अब पास से पास हो जाओ दूर से हो सके ये शुभ ये सौभाग्य लेकिन इतने पर रुक मत जाना, कंजूसी मत ले आना मेरी तरफ आना शुरू हुए हो तो आते चले जाना, जब तक कि मिटी ना जाओ मुझे मौका दो कि तुम्हें मिटा सको मुझे मौका दो कि तुम्हें समाप्त कर सको कि तुम्हारी रूपरेखा ना रह जाए कि तुम्हारा चिन्ह भी ना छूटे क्योंकि जहां तुम पूरे मिर्च जाओगे वहीं परमात्मा पूरा तुम में प्रकट होता है कहे वाजिद पुकार सीख एक शून्य रहे एक शून्य मात्र सीख लो उस शून्य को चाहो मृत्यु कहो चाहे उस शून्य को सन्यास कहो ये सिर्फ नाम है ये जो गैरित वस्त्र मैंने सन्यासियों को दे दिए हैं ये तो केवल अग्नि के प्रतीक है ये तो इस बात की सूचना है कि अब मैं जलाने को तैयार अपने को जलाने को तैयार हूं कि मैं चढ़ा अपने हाथ अपनी चिता पर सन्यास एक घोषणा है कि अब मैं अपने अतीश से अपने को विच्छिन्न करता हूं कि जिस ढंग से अब तक जिया था उस शैली को बदलता हूं अब ऐसे जीऊंगा जैसे परमात्मा है अब तक ऐसे जिया जैसे परमात्मा नहीं अब ऐसे जीऊंगा जैसे मैं आत्मा हूं अब तक ऐसे जिया जैसे मैं शरीर हूं अब ऐसे जीऊंगा जैसे मैं शून्य हूं अब तक ऐसे जिया जैसे मैं अहंकार हूं अब तक सिर्फ जीवन का हिसाब किताब किया अब मृत्यु के पार जो है और जन्म के पहले जो है उसे भी सोचना उसे भी विचारना उसे भी ध्यान अब मैं शाश्वत में जीऊंगा समय में नहीं क्षण भंगुर में नहीं जन्म और मृत्यु में नहीं अमृत की तलाश में जीऊंगा सन्यास तो सिर्फ एक वाह घोषणा है लेकिन बाहरी घोषणा से भीतर की यात्रा शुरू होती और बाहर की घोषणा से ही शुरू हो सकती क्योंकि तुम अभी बाहर हो इसलिए बाहर से ही काम शुरू करना पड़ेगा पिया आग लगाए बुगन पूनम के आसमान में बादल छाया मन का जैसे सारा दर्द छिथराया शहर शहर उठता है जिया मेरा ओपिया। लहरों के दीपों में कांप रही यादें मन करता है कि तुम्हें सब कुछ बतला दे आकुल हर क्षण को कैसे जिया ओ पिया पछुआ की सांसों में गंध के झकोरे वर्जित मन लौट गए कोरे के कोरे आशा का थरथरा उठा दिया ओ पिया तुम्हारे भीतर आशा का एक दिया थरथरा उठा है सलाहउद्दीन बड़े झंझावात हैं बचाना इसे बड़े अंधर बड़े तूफान हैं इसे बुझा देने को बचाना इसे आशा का थरथरा उठा दिया ओ पिया अभी ये छोटी सी ज्योति है ये विराट हो सकती है पड़ी होगी सुप्त जन्मों जन्मों से शायद पहले भी सदगुरुओं से सत्संग किया होगा रह गई होंगी छापे अंतस्तल में अचेतन में पड़े रह गए होंगे बीच उठे हो किसी बुद्ध के पास किसी मोहम्मद के पास किसी नानक के पास बैठे होगे किसी कबीर के पास देखा होगा मीरा को नाचते चैतन्य को कि रूमी को कि सुना होगा अनल हक का नाद मंसूर से कहीं ना कहीं बीज पड़ा रहा होगा मेरी बातें सुन के उस बीज में अंकुरण शुरू हो गया है आशा का थरथरा उठा दिया ओ पिया अब इसे बुझ मत जाने देना अंकुर छोटे होते हैं तो कोमल होते हैं जल्दी मर सकते हैं। बाढ़ लगा लो अंकुर के चारों तरफ बागुल लगा लो वही बागुल संन्यास है अभी बहुत होने को है अभी बूंद गले के नीचे उतरी अभी गागर दूंगा अभी सागर दूंगा आगे बढ़ो और हिम्मत करो छोड़ो संकोच छोड़ो मन के तर्क जाल अड़चने आएगी अड़चने आती ही बिना अर्चनों के कोई विकास नहीं न कोई प्रौढ़ता है संकट आते हैं अगर उनका सम्यक उपयोग कर लो तो शुभ बन जाते हर संकट आशीर्वाद बन सकता है और मुझे तुम्हारी चिंता है और तुम्हारी तकलीफों का मुझे ख्याल है मुसलमान होकर संन्यास होने में अड़चने बहुत हिंदू सन्यासी हो जाता है तो लोग सोचते हैं ठीक है कोई खास अड़चन नहीं आ जाती लेकिन मुसलमान पाकिस्तान से कुछ लोग चोरी छिपे यहां आते सन्यास लेना चाहते लेकिन कहते माला हम छिपा कर रखेंगे क्योंकि तो पाकिस्तान में अगर किसी को पता चल गया कि हम माला रखे हुए हैं कोई चित्र माला में तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा तो मैं उनसे कहता हूं मर ही जाना ऐसे तो मरना ही पड़ेगा ना मृत्यु सार्थक हो जाएगी संन्यास के लिए मरे तो सत्य के लिए मरे मरी जाना जी के भी क्या करोगे और 10-20 साल किसी तरह जी लोगे जी के भी क्या करोगे जीने से भी क्या होने वाला है एक सूत्र याद रखो जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसके लिए वह मर सकता है उसी व्यक्ति के पास जीवन है जिसके पास जीवन से बड़ी कोई चीज है उसी के पास जीवन है जिसके पास ऐसी कोई संपदा है जिसके लिए वो मरने को भी राजी हो जाए झिझके ना उसी ने जीवन को जाना है उनके ऊपर ही परमात्मा की अनुकंपा होती उन पर ही उसका प्रसाद बरसता है